नमस्कार आप सुन रहे रेडियो वन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बातें करते हैं और उनकी बातें आप तक पहुंचाते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ ब्रह्म कुमार राजयोगी सुधाकर दवे जी हैं जो मनोविश्लेषक हैं और काउंसिलर हैं जहाँ पर मानसिक चिकित्सा के रूप में वो हेल्प करते हैं लोगों को विशेष रूप से जैसे मानसिक कोई भी प्रॉब्लम होता है डिप्रेशन आता है या फिर आप तनाव में हो जाते हैं या कहीं ना कहीं आप जीवन सही ढंग से जी नहीं पाते हैं ऐसे में काउंसिलर की जरूरत पड़ती है ऐसे में मनोविश्लेषक की ज़रूरत पड़ती है तो वो सुधाकर देवे जी काफ़ी समय से इस विषय पर काम कर रहे हैं काफ़ी लोगों को उन्होंने मानसिक शांति दी है तो आइए आज उनसे हम लोग बातें करेंगे कि इसकी शुरुआत इसकी नीड क्या है आज के समय में इसकी एक प्रस्तावना जो है हम उन्हीं के द्वारा सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से सुधाकर जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है किसी ने कहा है सबसे बेखबर हो चुकी हूं मैं अब न मुझे जिंदगी से कोई न आश है न चाह है यह कारवा बस अकेले अकेले गुजरेगा अब न मुझे है किसी से वास्ता नमस्ते दोस्तों आज से हम सारे संसार को स्पर्श करने वाला मनोरोग का विषय डिप्रेशन जागृति पर श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं प्रत्येक घर में लगभग एक व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है चार में से एक व्यक्ति डिप्रेशन ग्रस्त भारत में है विश्व आरोग्य संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू ने कहा है कि 2020 में डिप्रेशन सारे विश्व में महामारी बन जाएगा डिप्रेशन माना इच्छा और विवेक में असंतुलन इसमें इच्छा का पलड़ा भारी हो जाता है इच्छाओं को जब कुचला जाता है तब मन पर गहरी चोट पहुंचती है व्यक्ति फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है इसके अनेक कारण होते हैं जैसे रेगिंग प्रेम भग्न दबाव गरीबी लंबी चल रही बीमारी अकस्मात में स्वजन की मृत्यु लड़ाई झगड़ा बलात्कार अत्याचार नफरत दुश्मनी आदि आदि अनेकानेक कारण होते हैं दिनांक 7 अप्रैल को हर साल डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यू से संलग्न संस्था है वो हर वर्ष विश्व आरोग्य दिवस के रूप में मनाता है सारे विश्व में डिप्रेशन तेजी से फैल रहा है इसके खतरे को गंभीरता से लेते हुए सात अप्रैल 2017 को डिप्रेशन दिवस और सात अप्रैल 2017 से छह अप्रैल दो को डिप्रेशन दिन एवं डिप्रेशन वर्ष घोषित किया विश्व की समाज सेवी संस्थाओं को डिप्रेशन पर जागृति लाने प्रोग्राम्स करने का आह्वान डब्ल्यूएचओ की ओर से किया गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की मेडिकल विंग की ओर से डिप्रेशन जागरूकता पर प्रोग्राम्स जैसे बच्चों में डिप्रेशन युवाओं में डिप्रेशन व्यक्ति में डिप्रेशन महिला में डिप्रेशन प्रशासन में डिप्रेशन वृद्धों में डिप्रेशन आदि के द्वारा डिप्रेशन के प्रति लोगों में जागृति ला रहे हैं भारत में उत्तर प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश उत्तराखंड आसाम महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान आदि आदि राज्यों में प्रोग्राम हो चुके हैं निमांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसिस अर्थात मानसिक आरोग्य और ज्ञानतंत्र विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में विद्यार्थियों के दीक्षांत समारोह में उपस्थित भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान समय में भारत देश मानसिक आरोग्य की महामारी का सामना कर रहा है भारत की जनसंख्या 130 कोटी है उसमें से 10 प्रतिशत एक या अधिक मनोरोगों से पीड़ित है यह संख्या जापान की जनसंख्या से भी अधिक है भारत में सिर्फ पाँच हजार मनोचिकित्सक और दो हजार काउंसिलर है इसका मतलब छब्बीस हजार मनोरोगियों के लिए सिर्फ एक ही मनोविशेषज्ञ है मनोरोग वर्तमान समय में युवाओं में अधिक तेजी से फैल रहा है भारत अपना पिछहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस दो में मनाने जा रहा है निमांस को इसे राष्ट्रीय मिशन के तौर पर लेना चाहिए ताकि हर मनोरोगी को मानसिक उपचार मिल पाए फिजिक्स के एक क्लास में फिजिक्स के एक प्रोफेसर ने विद्यार्थियों को पूछा कि मोटर कार में ब्रेक्स क्यों होता है अलग अलग उत्तर मिले एक ने कहा कार रोककर बंद करने के लिए दूसरे ने कहा गति कम करने के लिए तीसरे ने कहा एक्सी एक्सीडेंट से बचने के लिए और किसी ने कहा मोटर कार को तेजी से चलाने सक्रिय करता है प्रोफेसर ने कहा शाबाश आप पास हो गए क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद करके देखिए कि आप बिना ब्रेक्स वाली कार में बैठे हो क्या आप तेजी से कार चला पाओगे ब्रेक्स के कारण ही हम कार की गढ़ी गति को बढ़ा सकते हैं फिर तेज गति से इच्छित लक्ष्य तक पहुंचते हैं जीवन के विभिन्न मुकामों पर हमारे माता पिता शिक्षक मित्र मार्गदर्शक शुभचिंतक आदि आदि हमारी प्रगति दिशा लक्ष्य संबंध संपर्क व्यवहार संग, पढ़ाई कार्य हिसाब आबरू निर्णय आदि आदि पर समय प्रति समय हमसे पूछताछ करते रहते हैं जिस कारण हम दबाव में आकर परेशान हो जाते हैं यह दबाव डिप्रेशन में बदल सकता है वास्तव में जीवन के यही सच्चे सच्चे ब्रेक्स हैं। दोस्तों याद रखें अपनों द्वारा समय समय पर ऐसे पूछे जाने वाले प्रश्न समय पर ब्रेक्स का काम करते हैं जिस कारण हम सब सही मुकाम या मंजिल पर पहुँचे हैं बिना ब्रेक्स दुर्भाग्यपूर्ण अकस्मात हो जाता है वैसे ही जीवन में हम फिसलेंगे दिशाहीन कर्महीन लक्ष्यहीन आवारा अनाडी बन जाएंगे दोस्तों आपके जीवन में जो ब्रेक्स है उनकी सराहना करें और जीवन में सदा समझदारी से चले आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के खराब रिजल्ट के कारण विद्यार्थियों के डिप्रेशन में जाने का मामला सामने आया था डेंटल यूजी के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित होने के बाद रुकटा डेंटल कॉलेज भिलाई की तीन छात्राएं एनाटॉमी विषय में फेल हुई जिस कारण सारी रात भर रोती रही और डिप्रेशन में चली गई आत्महत्या का प्रयास भी किया परन्तु उन्हें बचा लिया गया डिप्रेशन अपने साथ अनेक मनोरोगों को लेके आता है डिप्रेशन में व्यक्ति पुरानी बीती हुई दुखद घटनाओं का निरंतर चिंतन करता रहता है जिस कारण गहरी उदासी अकेलापन हर दिन के कार्य में बाधाएं, बेचैनी थकावट आदि लक्षण दिखाई देते हैं यह बिना दवाई सिर्फ काउंसिलिंग से ठीक हो जाता है दोस्तों हम आपको डिप्रेशन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे आपको अपने मन में हाँ या ना में उत्तर देना है यदि आपका उत्तर हाँ में आता है तो अवश्य आप डिप्रेशन से पीड़ित हो तुरंत ही काउंसलर का संपर्क करें प्रश्न एक क्या आप घर मित्र संबंधियों के साथ या कार्य व्यवसाय पर दबाव चिंता डर चिड़चिड़ापन आदि से परेशान रहते हो दो क्या आपका मन भारी उदास रहता है तीन क्या आपको आत्महत्या के विचार आते हैं चार क्या कोई न कोई बात का गम या दुख है पाँच क्या आपको प्रियजन की मृत्यु के कारण या अन्य कोई भी कारण से बेसहारा असलामती दुखी हृदय बना रहता है कृपया आप अपने उत्तर रेडियो मधुबन पर भेजे यदि उत्तर हाँ है तो तुरंत काउंसलिंग ले आपके सारे प्रश्नों का जवाब इस डिप्रेशन जागृति श्रृंखला पर अवश्य दिया जाएगा निश्चिंत रहे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम चलिए आशा करता हूँ सुधाकर जी ने जो बातें आपको प्रस्तावना के रूप में बताया मेंटली डिप्रेशन पेशेंट्स कैसे होते हैं उनके क्या सोच होती हैं उनके क्या विचारधारा होती है वो आपको पूरी तरह से उन्होंने बताया और इसके साथ में उन्होंने एक और बात बताई कि किस तरह से इसके ऊपर काम किया जा रहा है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय और ख़ास जो ग्लोबल हॉस्पिटल है इनके माध्यम से काफ़ी प्रयास किए गए हैं इन सभी चीज़ों को Uh, कैसे इसको कम किया जा सकता है इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है वो भी हम जानेंगे आगे के सेशन में लेकिन आज हमने जो प्रस्तावना सुना है उसके ऊपर मुझे लगता है कि आपको ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा ब्रीफ सारी चीज़ें पता चल गया होगा कि मेंटल डिप्रेशन की बातें क्या होती हैं किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को समझ पाएंगे शायद समझ गए होंगे आप और लास्ट में उन्होंने कुछ प्रश्नावली भी आपको बताई है अगर उसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में आता है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार आप हैं और इसके लिए आपको काउंसिलिंग की ज़रूरत है इसके लिए आपको अपने मन को सशक्त बनाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए किसी काउंसिलर का या मनोविश्लेषक का या फिर आप मनोवैज्ञानिक से भी मिल सकते हैं जिससे आपको एक नई जो है विचारधारा से गुजरना पड़ेगा जहां पर आप अपने आप को सशक्त और मजबूत मन से बना पाएंगे तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और मन से बिल्कुल चंगा हो ऐसी हमारी शुभकामना है आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुनाए हैं रीड 90.4 वन एम सुनते रहो मुसकर आते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और सुधाकर जी हमारे साथ हैं उनसे बहुत अच्छी बातें होगी आज के इस एपिसोड में जैसे कि उन्होंने प्रस्तावना में काफ़ी चीज़ें बताया आपको और कहीं ना कहीं आप भी इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं जान पा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि सुधाकर जी जैसे हम लोग काफ़ी छोटे बच्चे हैं बड़े हैं सबको कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो प्रश्न मैंने देखा आ, अब छोटे बच्चे हैं तो भी उनको भी प्रेशर है माता पिता का दबाव में है कहीं ना कहीं उनको सुनना पड़ता है टीचर्स हैं उनको भी सुनना पड़ता है तो क्या वो भी मानसिक रोगी बन जाते हैं क्या उसको भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है बच्चों को भी क्या है जो छोटे बच्चे होते हैं हाँ हाँ हाँ। और अधिकतर देखा गया है हु। कि छोटे बच्चे के डिप्रेशन में इसका मूल होता है उनके माता पिता हु हु हु। छोटे बच्चों के मा, माता पिता जो है हु। हर बात में बच्चे के ऊपर दबाव डालते हैं प्रेशर डालते हैं और हुँ तुलना करते हैं कि तेरा बड़ा भाई जो है वो कितना स्टडी कर रहा है तू क्यों स्टडी नहीं करता है उसका जो है वो नाइन्टी परसेंट मार्क्स आता है तेरा जो है वो सिर्फ फिफ्टी परसेंट मार्क्स आता है तो वो कितना होशियार है वो घर का काम भी करता है और पढ़ाई भी करता है तू तो सारा दिन जो है वो खेलता रहता है और समय बिताता है पढ़ता कुछ भी नहीं है तो फिर तो आगे कैसे बढ़ेगा तो इस प्रकार से माता पिता कम कंपेयर करते हैं तुलना करते हैं तो माता पिता को हमेशा याद रखना चाहिए समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे की किसी के साथ तुलना न करें इसका मतलब अभी जो बच्चे दबाव में हैं वो टेंशन में है या तनाव में है डिप्रेशन में है तो ऐसे में हमें बच्चों का काउंसलिंग छोड़ के माता पिता का करना पड़ेगा जी हाँ क्योंकि हकीकत में क्या है अच्छा कि, बेस वहाँ पर चला जाता है। हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर फैमिली काउंसलिंग की आवश्यकता रहती है हुँ, हुँ, हुँ, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन ग्रस्त है हुँ, हुँ, हुँ, इसके इसका मूल कारण यही है बच्चे के भाव और भावनाओ को न समझना उसको तवज्जो न देना जिसके कारण फिर बच्चा जो है वो डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा माना प्यार बच्चा माना फूल तो फूल को चाहिए प्यार और प्यार माना बच्चे को समझना और उसके परवरिश करना प्यार से परवरिश करना डरा कर धमका कर तुलना करके आप परवरिश करते हो वो कोई काम की नहीं है बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अच्छा करता हूँ हमारे श्रोता को ये बातें समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम बच्चों को अगर तनाव में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो उनके पालक है माता पिता है या उनके गार्डियन है उनका जिम्मेवारी बनता है कि वो किस तरह से उनके साथ बातें करें और बहुत ही अच्छी बात सुधाकर जी ने बताया बच्चों के साथ कभी भी तुलना न करें एक बच्चा और दूसरा बच्चे में दोनों की पोटेंशी दोनों की क्वालिटी दोनों की विचारधारा में बहुत अंतर होता है तो इसलिए हम लोग तुलनात्मक रीति से अगर जब उनको ट्रीट करना शुरू करेंगे तो एक तरह से बहुत ज़्यादा हम लोग उनके साथ अन्याय भी करते हैं अनजाने में और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो तनाव के शिकार बनने लायक हम खुद उसके निमित्त बनते हैं तो इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझना होगा जहाँ बच्चे अगर पढ़ने रहे वो एक्सेल नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ मुझे लगता है कि माता पिता के साथ साथ बच्चे और माता पिता दोनों का काउंसिलिंग की जरूरत पड़ती है तो ये एक अच्छी बात समझ आ गया है तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के काम जरूर करना चाहिए हम सभी को तुलनात्मक जो भावना है वो कहीं ना कहीं हमें बच्चों के बीच में बचपन से नहीं रखना है जी और दूसरी विशेष बात यह है जो किसी को पता नहीं है यदि बचपन में बच्चे के डिप्रेशन का इलाज हम नहीं करते हैं अच्छा उसकी ओर हम ध्यान नहीं, नहीं देते, देते हैं है। तो फिर बच्चे का क्रमबद्ध अवस्था में डिप्रेशन चलता रहेगा जीवन के अंत तक किशोर अवस्था युवा अवस्था बुजुर्ग अवस्था वृद्ध अवस्था तक उसका डिप्रेशन चल का शिकार हो जाएगा तो मेहरबानी करके तुरंत ही आप कोई मनोविश् विश्लेषक के पास बच्चे को ले जाए और इसका इलाज कराए करा चलिए सुधाकर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये क्लीन हो गया होगा क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर बच्चों के साथ हम लोग पहले से ही अगर तुलनात्मक विचारधारा छोड़ के उनको प्यार दे तो डिप्रेशन नहीं होगा अगर कहीं हम लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं और बच्चे में कहीं थोड़ा सा असमंजसा हम लोग फील कर रहे हैं तो उस समय तुरंत हमें जो है किसी मनोविश्लेषक या फिर काउंसिलर के पास जरूर ले जाना चाहिए उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए और इससे जो है हम बच्चों को जो है सही समय पे ट्रीटमेंट देने से आगे उनको ये डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ेगा नहीं तो जैसे सुधाकर जी ने कहा वैसे लंबा ये डिप्रेशन चलेगा और बीच में ही कई बार बच्चे जो आत्महत्या करते हैं या बायश हो जाते हैं पढ़ाई नहीं करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं ये एक रूप आ जाता है हमारे बीच में हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ तो उसके पीछे का कारण कुछ इस तरह का होता है जिसके लिए हम सभी को सजग रहना है और सजग रहते हुए उसका ट्रीटमेंट भी करना है किसी अच्छे काउंसलर के साथ हमें बातचीत करना शुरू कर देना है उनके साथ जाके बैठना है तब जाके ये चीज़ें हम लोग ठीक कर पाएंगे तो चलिए आज के इस विषय में हम लोग इतना ही बोलेंगे और फिर अगले एपिसोड में इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे फिर से हम लोग सुधाकर जी से आगे अलग अलग विषय पर अलग अलग डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है क्या एज फैक्टर में कैसे कैसी चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने विचार जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं या जो एपिसोड आप सुनेंगे जैसे आज आप प्रस्तावना और छोटे बच्चों में जो तनाव या डिप्रेशन आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है इस विषय को जानकर आपके मन में कोई प्रश्न आता है कोई सवाल आता है तो ज़रूर आप चौरानबे 14-15 14-15 इस नंबर पर मैसेज करें अपने नाम के साथ में और किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं उसको ज़रूर बताइए और या फिर मैसेज भी कर सकते हैं कॉल भी करके बता सकते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप इस कार्यक्रम को ध्यान से सुन रहे हैं और आप बच्चों को अपने प्यार दे रहे हैं प्यार कर रहे हैं ये पता चलेगा अगर आपका मैसेज आता है <laughs> और सचमुच आप इस एपिसोड में जिस विषय को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं उस विषय को भी आप समझ रहे हैं ये हमें पता चलेगा तो चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और सुधाकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आपका भी और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद <laughs> थैंक यू सर नमस्कार श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहो भगवान मेरी नैया